ईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की उर्दू कहानी हजी अकबर मुल्ला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा अपने बच्चे के लिए गायर रखना गवारा नहीं कर सकते थे लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हीटे बने रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी बच्चा दाईया को बहुत चाहता था हरदम उसके गले का हार बना रहता था ननकाओ या अल्लाह ननकाओ हां ननकाओ खल्द से एक रोज दाया को बाजार से लौटने में जरा देख हो गई वह तमा शायों का होजून था दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माज रहा है पर तमाशा इतना दिला अवेश था कि उसे वक्त के मतालक ऐसास ना हुआ यकायक नौ बचने की आवास कान में आए तो सह टूटा वह लबकी हुई खर की तरफ चली या अल्लाह शाकरा भरी बैठी थी दایا को देखते ही देवर बदल कर बोली क्या बाजार में ही खो गई थी दایا ने खदावराना अंदाज से सिर झुका लिया और बोली बेबी एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी यहां दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटी की सूझी है आ, आ, आ, आ। मगर दैया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी बच्चे को गोद में लेने चली पर शाकरा ने झड़क कर कहा बस रहने दो तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता दैया ने इस हुक्म की तामील जरूरी ना समझी उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया अब नसीर मियां अब ना ना आजा आजा आजा लेकिन शాగરાबास की तरह झपटी अन्ना अन्ना अन्ना दया नसीर पर जान देती थी शాగरा ने नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दया से जब्त ना हो सका अन्ना, अन्ना बोली बेबी मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई बहुत होगा तो पाव घंटों की देर हुई होगी साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो जाकर मर्दाने में अपनी तरखा का हिसाब कर लो हां खुदा आपको सलामत रखे मां माएं दाइयां बहुत मिलेंगी जो कुछ खता हुई हो माफ कीजिएगा मैं जाती हूं दाई घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थी दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं अन्ना।, <laughs> अन्ना, अन्ना अन्ना पर यह हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा नसीर दाई के पीछे-पीछे दरवाजे तक आया لیکن جب آیا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا شاکر نے چمکارا پیار کیا اسے گود میں لینے کی کوشش کی مگر نذیر پر متعلقہ मेरा बच्चा यहां तक कि शागरा को गुस्सा आ गया चुप हो जा अन्ना चाहिए अन्ना चाहिए बैठ यहीं अन्ना फिर भी तो और भी काम पड़े हैं उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के दंदों में मसरूफ हो गई नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए आते सोच के शागरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया पर नसीर ने जागते ही फिर अन्नकिरट लगाई 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे अले ले ले ले ले आ जा मेरे बच्चा आ जा आ जा शाबाश शाबाश आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाई मिठाई लेने गई तू से तसकीन हुई मगर शाम होते ही उसने फिर अन्ना अन्ना शुरू किया अब्बा आ जा मेरे बच्चा अन्ना मिठाई लाई आले ले, ले ले लाई मिठाई इस तरह दो तीन दिन गुजर गए नसीर को प्यार करने वाली गोद में लेकर घुमाने वाली थपक थपक कर सुलाने वाली अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और आ, कोई कामना था अब आओ वो कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता अच्चा, अच्चा, अच्चा। अन्ना अन्ना के खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहां आती होगी उस कोठरी का दरवाजा बंद पाता तो जाकर उसको खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छिपी बैठी हो खोलो बाजा उसका गतराया हुआ पतन घुल गया गुलाब जैसे रुखसार सूख गए मां और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते अली आजा मेरा बच्चा अगर बहुत कूद गुद कूदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं महस दिल रखने के लिए हंस रहा है अरे अरे अरे बच्चा, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा अब अब अब दो साल का हुनहार लैला हाता हुआ शादा पौदा मुर्जा कर रह गया शाकरा बच्चे की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुर्ति और अपनी हिमाकत पर पछताती साबिर हुसैन अपने नसीर को गोद से जुदा ना करते थे अब्बा अब्बा अरे मेरा बच्चा ना कहां गया <laughs> ना उसे रोज हवा खिलाने जाते नित नए खिलौने लाते पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह ना पनपता था <laughs> दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था आलम वजूद में दाई को न देखकर नसीर अब ज्यादातर आलम ख्याल में रहता अकेले बैठे अन्ना से बातें करता अन्ना कुत्ता भौंके अन्ना गाय दूध देती सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता अन्ना पानी पी दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखाता और कहता अन्ना दूध पीला दूध पीला अपनी चारपाई पर तकिए रखकर चादर से ढांक देता और कहता अन्ना छोड़ती शाकिरा खाने बैठती तो रकाबियां उठा, उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता पगी अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए पर साथ कमासम था कभी शिद्दक की कर्मी कभी हवा के ठंडे जुंके नसीर खांसी और बुखार में मुवत्तला हो गया सुभा का वक्त था का नसीर चार पाई पर आखें बंध किये पड़ा था डॉक्टरों का इलाज बेसूध हो रहा था मेरा बच्चा प्यारा बच्च शाकरा ने डरते डरते कहा सुनिए जी आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो जाए बड़े हकीम नहीं लुक्मान भी आए तो उसे कोई फायदा ना होगा तो क्या अब किसी की दवा ही ना होगी बस इसकी एक ही दवा है और वो नायाब है तुम्हें तो वही धुन सवार है क्या बस ये अमृत पिला देगी हां वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोएगी बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा चुप भी रहो कैसे शगुन जुबान से निकालते हो मैले शर्म के मारे तुमसे नहीं कहा मेरे दिल में बार-बार यह ख्याल पैदा हुआ है अगर मुझे दैया के मकान का पता मालूम होता तो उसे कब की मना लाई मुझसे कितनी ही नाराज हो लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी मैं आज ही उसके पास जाऊंगी और वो जिस तरह राजी होगी उसे राजी करूंगी शाकिरा ने बहुत जब्द करके ये बाते की, मकर उम्डे हुए आंसू अब ना रुख सके. साबिर हुसेन ने बीवी की तरफ हम दर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं सबचता, खुद ही जाता हूँ. अब्बासी दुनिया में अकेली थी मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी हुई टहनी में जान सी पड़ गई थी अब्बासी नसीर की भोली-भोली बातों पर निसार हो गई <laughs> <अन्ना अन्ना खाओ। laughs> <laughs> मगर वो अपनी मोहब्बत को शागरा से छुपाती थी इसलिए कि मां के दिल में रशक ना हो वो नसीर के लिए मां से छुपकर मिठाइयां लाती और उसे खिलाकर खुश होती उसे नजर बस से बचाने के लिए तावीज और गंडे लाती रहती यह उसकी खालिस मातराना महापत थी इस घर से निकलकर आज अब्बासी की आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी रात ज्यों त्यों करके कटी हलवा ताजा ताजा हलवा हलवा ले लो सुबह को यकायक ताजे हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल मान यादा गया आज हलवा कौन खाएगा अच्छा है आज के दो अब्बासी की रूह तड़प उठी वो बेقرारी के आलम में घर से निकली कि चलूं नसीर को देख आऊं पर आधे रास्ते से लौट गई नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हे के लिए भी नहीं उतरता था वो सोती सोती चौंक पड़ती मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक चल वो रोज इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयां लाती घर से चलती लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती कभी दो चार कदम से आगे ना बढ़ा जाता कौन मुंह लेकर जाऊं जो मोहब्बत को फरेब समझता हो उसे कौन मुंह दिखाऊं कहीं नसीर मुझे न पहचाने तो बच्चों की मोहब्बत का क्या ऐतबार नई दैया से रच गया हो इत्तेफाक से इसी अस्ना में हज के दिन आ गए मोहल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चुडिया किसी थी, जो कफस से निकल कर फिर किसी गोशे की तलाश में हो, वो आमादय सफर हो गई। आस्मान पर काली घटाएं चाई हुई थी और हलकी हलकी फुआरें पड़ रही थी। देली स्टेशन पर जाहरीन का होजूम था। अब बासी भी एक काड़ी में बैठी सोच रही थी। नसीर इस वक्त यहां होता तो बहुत रोता। मेरी गोट से किसी तलह ना उतर लात कर जरूर उसे देखने जाऊंगी क्या जाकर मैं तुमने इससे मांगा है याला किस तरह गाड़ी चले गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है इतनी घटा उमड़ी हुई है बरसने का नाम ही नहीं लेती यह पाया यक उसने साबिर हुसैन को बाईसिकन लिए प्लेटफार्म पर आते देखा उनका चेहरा उतरा हुआ था वो गाड़ियों में झांकने लगे अब्बासी महज यह दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूं गाड़ी से बाहर निकल आई साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए अब्बासी अब्बासी अब्बासी तुम भी हज को चली हां यहां क्या करूं आ, नसीर मियां तो अच्छी तरह हैं अब तो तुम जा रही हो नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी उसके लिए दुआ करती रहना ए? क्या हुआ क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है उसकी तबीयत तो उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम वहां से निकले कोई 2 हफ्ते तक तो अन्न-अन्न की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तिला है सारी दवाएं करके हार गया कोई नफा ही नहीं होता मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूंगा क्या जाने तुमे देख कर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करके जा रही हो किस मुंह से चलने को कहूं जाओ उसका खुदा है नहीं नहीं नहीं नहीं के सते मेरे नसीर का बाल बेकाना हो मैं कैसी संग दिल हूं प्यारा बच्चा रो-रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक ना गई मैंने मां का बदला नसीर से लिया या खुदा मेरा गुनाह बख्श दे बोले बोले अब्बा अब, अब... अरे ओ पली ओ पली बेटा अम्मा अब्बा आगे मेरा मेरा इस बाप गाड़ी से उतार दे अरे लाइए अभी उठा देते हैं हम मुझे हज वच को नहीं जाना हां बेटा जल्दी कर कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए अम्मा हमारा रोज का ही काम है ये तो हां अरे बेटा जल्दी कर मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी उसका जी चाहता था कि घोड़े के, के पर लग जाते आखिर जाबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका खुदा करे सब खैर और आफीत हो हुर रे अल्लाह शाग्रा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था शाग्रा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी अब्बासी ने शाग्रा से कुछ नहीं पूछा नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ छश्मे पूर्णम से देखकर कहा बेटा नसीर आंखें खोलो बेटा नसीर ने आंखें खोली एक लमहे तक दाया को खामोश देखता रहा तभी अचानक यक दाया के गले से लिपट गया और बोला अन्ना आई अन्ना आई अन्ना नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए ऐसा मालूम हुआ گویا वो कुछ बढ़ गया हो अन्न आ गई एक हफ्ता गुजर गया सुबह का वक्त था नसीर आंगन में खेल रहा था साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दें नसीर ने मुंह बनाकर कहा नहीं अन्ना रोएगी <laughs> क्यों बेटा मुझे तो तूने काबे शरीफ ना जाने दिया मेरे हज का सवाब कौन देगा हम हु? साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया इस हज का नाम हाजी अकबर है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे हाजी अकबर अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की यह उर्दू कहानी कलाकार परवेज गौहर शमाइला और पूर्वी ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल तथा निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एनसीईआरटी